सर्व धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है इस तरह शक्तियों के संयोग से भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत साक्त और शैव कहा गया है जैसे माता-पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता उसी प्रकार भा और भामिनी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है यह है स्त्री और पुरुष ही विभूति है अतः स्त्री और पुरुष से आधिष्ठित है इसमें शक्तिमान पुरुष सदा शिव को ही परमात्मा कहते हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति है शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोमनी भगवान शिव को महेश्वर जानना चाहिए और देवी शिवा को माया कहा गया है परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी प्रकृति स्त्री महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी जब सृष्टि कर्ता भगवान शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा काम आसन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा रची महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा भगवान त्रिलोचन यम है और गिरिजा आनंदनी उमा यम प्रिया भगवान शंकर ऋणिति हैं और पार्वती नयत्रति भगवान रुद्र वरुण है और पार्वती वरुणी चंद्रशेखर शिव वायु है और मां पार्वती वायु प्रिया शिव यक्ष है और मां पार्वती ऋचि चंद्रशेखर शिवा चंद्रमा है और चंद्रवल्लभा उमा रोहिणी परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी नागराज अनंत को वाला रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी प्राणवल्लवा शिवा अनंता काल शत्रु शिव काल अग्नि रुद्र और काली काला कांत प्रिया जिनका दूसरा नाम पुरुष है ऐसे स्वायु भाव मनु के रूप में शाक्षात चंभू ही हैं और शिव प्रिया उमा शत रूपा है शाक्षात महेश्वर दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति भगवान भैरूचि और भवानी को विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं महादेव जी भगु हैं और पार्वती ज्ञाती भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिवल्लवा संभूति भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और उमा शाक्षात स्मृती चंद्रमोली पुनितस्य हैं और मां पार्वती प्रीति त्रिपुरनाशक शिवपुला है हैं और मां पार्वती ही उनकी प्रिया है ये कि विद्वंसवी शिवकृतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसूया काला हंता भगवान शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा वेद माता अदिति कामाशनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुणा धति भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां हैं अतः है सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं भगवान शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर जिनके विषय में प्रश्न आज जिज्ञासा होती है उस समस्त वायु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवाशुम धारण करती हैं तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बालचंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है भववल्लभा उमा ही द्रवदस्य वस्तु का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विष्णुनाथ ही सब कुछ देते हैं संपूर्ण रस की राशि मारने वाले मंगल महादेव प्रेम समूह देवी पार्वती और प्रीतम विश्व भोजी शिव हैं देवी महेश्वरी सदा मनवत्व्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर उन वस्तुओं के मन्यता मनन करने वाले हैं भववल्लभा पार्वती बोध द्रव्य जानने वाली है वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही हैं उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं सामर्थशाली भगवान पिनाक के संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है त्रिपुरान्त तक पशुपति की प्राणवल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं शूलधारी महादेव जी दिन हैं तो शूलपाणि प्रिया पार्वती रात्रि कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विषुप्रिय उमा उन पर फैलने वाली लता भगवान त्रिकुर्णनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप कोsvm धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं शिववल्लभा शिवा समस्त जल का रूप धारण करती हैं और वालेन्द्रशेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह वह शक्ति तो विधेश्वरी देवी ही है वहे है वह सारा जगत साक्षात् महेश्वर है जो सबके परे है जो पवित्र है जो पुण्यमय है कथा जो मंगलमय है उस उस वस्तु को महाभाग आत्माओं ने उन दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त बताया है जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं सबका कल्याण करने वाले अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए श्री कृष्ण आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और देवी शिवा के यतार रूप का वर्णन किया है परंतु यह तापूर्वक नहीं अर्थात इस वर्ण से नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यतार रूप का पूर्णता वर्णन हो गया क्योंकि इसके स्वरूप की यहता सीमा कोई नहीं जो समस्त महापुरुषों के भीमन की सीमा से परे है परमेश्वर भगवान शिव और देवी शिवा के इस सारत रूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं उनके ही मन में वो आते हैं और उन्हीं की बुद्धि से आरुढ़ होते हैं दूसरों की बुद्धि में वो आरुढ़ नहीं होते हैं यहां मैंने जिस प्रकार विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है इसीलिए आप्रामानी गई है, है इससे भिन्न जो आप प्राकृत एवं पराविभूति है वह गृह है उनके गृह रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं परमेश्वर की यह आप प्राकृत पराविभूति वह है जो जहां से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है परमेश्वर की वही विभूति यहां परम धाम है वही यहां परम गति है और वही आप्रकाष्ठा है जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं शिवा और शिव की याविभूति संसार रूपी विस्तार सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक प्रकार से जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर पराविभूति का अनुभव करने लगता है श्री कृष्ण यह है तुमसे परमात्मा शिव और मां पार्वती के यतार रूप का गोपनीय वर्णन होने पर किया गया है क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो जो शिष्य ना हो शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो ऐसे लोगों को कभी मां पार्वती और भगवान शिव की इस विभूति का उपदेश नहीं दिए जाना चाहिए यह वेद की आज्ञा है ata hai atyanti kalyan mein he shri krishna tum dusron ko uska updesh dena jo tumhare jaise yogya purush ho unhi se kehna anyatha mon hi rehna jo bhitar se pavitra bhagwan shiv ka bhakt aur vishwasi ho vah ye bhi iska kirtan kare to manovaanchit phal ka bhagi hota hai yadi pehle se prabal pratibandhak karmon dwara pratham bar ki prapti mein badha pad jaye to barambar sadhana ka abhyas karna chahiye ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहां कुछ भी दुर्लभ नहीं है ओम नमः शिवाय